रोशन सितारे प्रेरित भारतीय भारतीय वैज्ञानिक भाग भारती आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को स्थापित करने में रामलिंग स्वामी ने अहम भूमिका निभाई और उन्नीस में वे इसके महानिदेशक बने उस संस्था में उन्होंने सात साल काम किया और इस दौरान उन्होंने इसकी गतिविधियों को कई दिशाओं में आगे बढ़ाया नई संस्थाएं स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों की अवधारणा स्थापित की जिससे विशिष्ट एवं दूर दराज के क्षेत्रों की स्थानीय बीमारियों पर शोध कार्य हो सके उन्होंने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन किया और समकक्ष विद्वानों से हर शोध कार्यक्रम की सख्त समीक्षा करने के आदेश दिए उनके द्वारा स्थापित तौर तरीकों से बहुत लाभ हुआ और वे तरीके आज भी उपयोग में लाए जा रहे हैं एक अच्छे चिकित्सक की रामलिंग स्वामी ने देश में महामारियों पर शोध की जरूरत को महसूस किया उन्होंने हर रोग को दर्ज और लिपिबद्ध करने पर जोर दिया और भारतीय बीमारियों का पंजीनालय इंडियन रजिस्ट्री ऑफ डिसीजे की स्थापना की जिसमें आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एक सांख्यिकी विभाग का प्रावधान भी था इसी की बदौलत बाद में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में एक स्वतंत्र सांख्यिकी विभाग स्थापित हुआ राष्ट्रीय आपदा और आपदी स्थितियों में अपनी सेवाएं समर्पित करने को सदैव तत्पर रहते थे। भोपाल गैस कांड इसकी एक मिसाल है इस आपदा से निपटने और गैस कांड की वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित करने के लिए उन्होंने तमाम संस्थागत और मानवीय संसाधन जुटाए सूरत शहर में हाइजे के दौरान भी उन्होंने सक्रिय सहायता की सेवा निवृत्ति के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं रामलिंग स्वामी की सेवाओं से लाभान्वित होती रही